स्मृति संग्रह महापुरुष जी का स्मृति चयन स्वामी परमेशानंद शरीर में लगाने के लिए तेल देकर कर शिवदा ने कहा पैरों में अच्छी तरह तेल मालिश कर लो तुम्हारे दोनों पैर सूज गए हैं भैया तेल मल लेने पर वह मुझे हालदार पुकुर पोखरे में नहला लाए उधर मौसी जी ने भात परोस दिया छिलके दार उड़द की दाल भात और कुछ रसा खाने में अमृत सा लगा भरपेट खाने पर शशि ठाकुर की बैठक के कमरे में थोड़ा विश्राम लेने का प्रबंध हुआ तकिया पर लेटते ही गहरी निद्रा आ गई आषाढ़ का महीना था संध्या होने से एक घंटा पहले शिवदा ने मुझे जगाकर कहा रघुवीर को प्रणाम कर जयराम भाटी के चौकीदार के साथ धीरे धीरे रवाना हो जाओ जोर से चलना मत शिवदा मणिक राजा की अमराई तक आकर हमें विदा करके लौट गए यद्यपि सुदीर्घ पचास वर्षों से भी अधिक समय हो गया है तो भी ऐसी याद आती है कि आम के बाग में बहुत से आम के पेड़ थे मैं संध्या समय जयराम भाटी के माँ के मकान में पहुँचा बैठक में थोड़ी देर सुस्ता कर तालाब से हाथ मुँह धोकर आरती होने के अनंतर पहले पहल मैंने श्री श्री का दर्शन किया ऐसा लगा मानो वह युग युगान्तरों से परिचित मेरी मां है कैसे स्नेहपूर्ण और करुणार्ध नेत्र थे उन्होंने कहा न जाने कितने सांप बिच्छुओं के सिर पर पैर रखते हुए आए हो बेटा श्री श्री ठाकुर ने तुम्हें बचा लिया है दीक्षा की बात कहने पर उन्होंने बताया आज तो समय नहीं है बेटा तुम जाकर विश्राम करो भोजन के समय बुला लूँगी बाहर आते ही देखा किशोरी दादा अर्थात स्वामी परमेश्वरानंद एक छोटी कटोरी में गर्म सरसों का तेल लाए हैं उन्होंने कहा भैया दोनों पैरों में अच्छी तरह मालिश कर लो तुम्हारे दोनों पैर सूझ गए हैं रात को भोजन करते समय शिशि माँ पास बैठी थी किंतु उन्होंने मुझे झूठी पत्तल उठाने नहीं दिया उस समय मेरे पैरों की प्रायः अचल अवस्था थी किशोरी दादा आदि के यत्न से ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं नए स्थान में नए वातावरण में आया हूँ मानो ये लोग बहुत दिनों के परिचित स्वजन हैं दूसरे दिन सुबह पैरों का दर्द कुछ कम होने पर भी लंगड़ाते हुए माँ को प्रणाम करने गया देखकर उन्होंने कहा बेटा इतना कष्ट सहकर इस वर्षा बादल के दिनों में तुम्हें आना पड़ा आज दीक्षा न हो तुम्हारा दर्द कुछ घट जाए तो कल सुबह होगी आज नहाना मत ज्वर आ सकता है कल सुबह नहाकर तैयार रहना बुलाने पर आना इस समय श्रीषि माँ से ब्रह्मचर्य व्रत लेने की बात प्रकट करने पर किशोरी दादा ने यह देख कि मेरे पास कोई नया वस्त्र नहीं है मार्किन कपड़े का एक टुकड़ा कौपिन के लिए ला दिया सारा दिन लेटकर बिताया दूसरे दिन समय पर श्री ठाकुर की नित्य पूजा के अनंतर श्री की ओर थे बुलावा आया श्री के घर में जाकर पहले श्री ठाकुर को और उसके बाद मां को प्रणाम करने के बाद मां ने मुझे एक आसन पर बैठने के लिए इशारा किया किशोरी दादा ने दरवाज़ा लगा दिया श्री श्री माँ ने पूछा बेटा तुम्हें गायत्री मंत्र याद है नहीं तो मैं बता दूँ याद है कहने पर उन्होंने मुझसे दस बार जपने के लिए कहा इसके अनंतर महामंत्र सुनाया और जप करने का नियम दिखाकर उस मंत्र को उन्होंने जपने का आदेश दिया मेरे एक नशे की तरह आच्छिन्न भाव के रहने के अनंतर माँ ने कहा बेटा मिला सुनकर मैं चौक उठा और गत चार पाँच सालों की पुरानी स्मृति मन में जग उठी उनके श्रीमुख की ओर विस्मित होकर मुझे ताकते देखकर उन्होंने कहा बेटा उस समय जो देखा और सुना था वह सच है स्वप्न नहीं तुम बालक हो इसलिए बीज मंत्र भूल गए थे अब मैंने उस मंत्र में बीज जोड़ दिया वही गहरी रात में जगाकर इस सुदीर्घ दुर्गम मार्ग में पैदल चलाकर सीधे पानी कीचड़ वाले रास्ते नहीं आ सकोगे जानकर तुम्हें कुछ निरापद रास्ते से घुमाकर अपने जन्म स्थान रूप महातीर्थ का दर्शन कराकर कर यहाँ लाए हैं ऐसा न होता तो बेटा तुम बच्चे हो इस पानी कीचड़ में ऐसा दीर्घ दुर्गम पथ चलकर तुम कभी नहीं आ सकते थे श्री श्री माँ के मुख से श्री श्री ठाकुर की करुणा की बात सुनकर मैं रो पड़ा उन्होंने स्नेह के साथ कहा बेटा मैं माँ हूँ माँ के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए उससे मुझे बड़ा कष्ट होता है बेटा आगे जितने ही दिन बीतेंगे उतना ही उनकी कृपा देखकर तुम अभिभूत हो जाओगी इस कारण ही तो उनका इस बार आना हुआ था बेटा श्री ने मेरे मार्ग के कष्ट की बात इस ढंग से बताई मानो सारी घटनाएँ उन्होंने प्रत्यक्ष देखी हो किन्तु पथ के कष्ट की बात सुनकर उन्हें कष्ट होगा यह समझकर मैंने नहीं कही थी कॉपिन का वस्त्र उन्होंने श्री श्री ठाकुर को निवेदित करके तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद मेरे हाथ में दिया उसे मेरे माथे पर छुलाकर उन्होंने कहा थान फाड़कर कैसे पहना जाता है वह लड़कों से जान लेना इसके आगे सब कुछ तुम्हें शरत से प्राप्त होगा पढ़ाई समाप्त होने पर तुम शरद के पास जाना जब तक सन्यास न हो रोज दस बार गायत्री का जप करके इष्ट मंत्र का जप करना ब्राह्मण को प्रतिदिन गायत्री का जप करना चाहिए सन्यास के बाद फिर गायत्री जप करने की आवश्यकता नहीं रहती श्री श्री आसन से उठ खड़ी हुई तो मैंने पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम किया उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और ठुड्ढी पकड़ अपने हाथ को चूम लिया और कहा आओ बेटा प्रसाद खा लो बाद में सुनाई पड़ा कि उस दिन शुभ आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा थी रात के भोजन के समय मैंने दूसरे दिन सुबह घर जाने की आज्ञा मांगी उन्होंने मेरे पैरों के दर्द की बात पूछी दर्द कुछ घट गया था उन्हें इतनी जल्दी छोड़ जाने में मुझे कष्ट हो रहा था किंतु यह बताने पर कि बिना कहे मैं घर से भाग आया हूँ माँ बहुत हंसने लगी और जाने का आदेश दे दिया दूसरे दिन भोर में रवाना होते समय देखा कि मां स्त्रियों के दरवाजे पर लालटेन हाथ में लिए खड़ी है प्रणाम करते ही उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा एक मनुष्य तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें राम जीवनपुर का रास्ता बता देगा कुछ लाई और गुड़ बांध दिया है उसे वहां जाकर अच्छी तरह खाकर धीरे धीरे चलना जोर से चलने पर बड़े मैदान के अंत में तुम चल नहीं सकोगे श्री श्री ठाकुर देख रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है बेटा साथ में कुछ रुपये पैसे हैं ना, हैं कहने से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे विदा दी मैं रोते हुए विदा लेकर एक मनुष्य के साथ आगे चलने लगा बीच बीच में पीछे घूम कर देखा स्नेह मई करुणा की मूर्ति माँ हाथ में लालटेन लिए मेरी ओर एकटक देखते हुए खड़ी है जितनी दूर से दिखाई पड़ती थी मैंने उन्हें वहीं खड़ी देखा मन में प्रश्न उठा इस मरणशील संसार में क्या ऐसा भी होता है उनकी कृपा की बात सोचते हुए जयराम भाटी छोड़कर मैं मैदान में आ गया उस समय मुझे ऐसा लगा मानो श्री ठाकुर सभी अवस्थाओं में मेरे साथ साथ हाथ पकड़ कर, ले चल रहे हैं छात्र जीवन में जब मैं मठ में आने जाने लगा उस समय श्री ठाकुर के संतानों में पूज्य पाठ का दर्शन जिस दिन मुझे मिला उस दिन उन्होंने कुशल प्रश्न के अनंतर मुझे ध्यान देकर पढ़ने लिखने का उपदेश दिया उस समय मैं क्रांतिकारियों के दल में था उनमें से एक व्यक्ति से मुझे श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पुस्तक मिली थी जहाँ तक याद है उस दिन उन्होंने मुझे राजनीतिक संघ छोड़ने का परामर्श दिया था और स्पष्ट भाषा में कहा था वह मार्ग तुम्हारा नहीं है संघ में सम्मिलित होने पर पूज्य स्वामी शारदानंद जी ने मुझे किसी आश्रम में श्री श्री ठाकुर की सेवा पूजा करने में नियुक्त कर दिया बाद में महापुरुष जी से भेंट होने पर उन्होंने मुझसे उस आश्रम में क्या क्या काम करना होता है पूछा मैंने कहा पूजनीय शारदानंद स्वामी महाराज ने मुझे श्री ठाकुर की सेवा पूजा के काम में भेजा है इसे जानकर वह प्रसन्न हुए और बोले शरद महाराज ने ठीक ही किया है वही तुम्हारा मार्ग है उस समय मैं देखता था कि वह रोज़ पुराने ठाकुर मंदिर में भोर से लेकर सूर्योदय के बाद तक ध्यान करते थे मठ में सम्मिलित होने के बहुत दिनों तक मैं वहाँ नहीं रह सका इस कारण पूज्यपाद महापुरुष जी महाराज का संग मुझे प्राप्त नहीं हुआ पूज्यपाद श्री, श्री राजा महाराज की अंतिम बीमारी के समय भी मैं उनका दर्शन करने नहीं आ सका उनके शरीर त्याग के बाद मठ में लौटकर कर पूजनीय महापुरुष जी की श्री चरण वंदना की मुझे देखते ही अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ बोल उठे अब क्या देखने आए हो बेटा हमारे राजा चले गए काम का बहाना करके वहाँ के अधिकारी ने तुम्हें आने नहीं दिया इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली मैं भी रोने लगा और वह भी रो ही रहे थे इस ढंग से मुझे ढाढ़स देकर कुछ क्षणों के बाद कहा अब मठ में रहो श्री महाराज के भंडारे के बाद अपने काम के स्थान में जाना उन कई दिनों तक वहाँ रह मैंने अनुभव किया ये महापुरुष जी मेरे प्रति बहुत ही है स्नेहशील हैं शुरू से ही मैंने देखा कि श्री श्री ठाकुर के प्रति हम लोगों का मन आकर्षित करने के लिए ही उनकी चेष्टा और बातचीत होती थी मैं श्री श्री ठाकुर की सेवा पूजा ठीक करता हूँ इसलिए एक दिन उन्होंने मुझसे कहा देखो शुरू शुरू में सेवा पूजा के भीतर से जाने पर ही भगवान के साथ भक्त का प्रेम होता है उन्हें अपना मालूम होता है और अंतर में उनका भाव स्थिर हो जाता है इस कारण दिल लगाकर नियम निष्ठा के साथ उनकी सेवा पूजा करते रहो इसका फल आगे स्वयं भी समझ सकोगे और एक विषय देखा जब भी मैं मठ में आया तभी उनका स्नेह प्राप्त हुआ मेरे जैसे एक छोटे मनुष्य को भी उन्होंने अच्छी तरह याद रखा है प्रतिदिन भोर में साधु ब्रह्मचारी लोग उनका दर्शन प्रणाम करने आते थे उस समय वह प्रत्येक व्यक्ति का कुशल प्रश्न पूछना कभी नहीं भूलते थे